पातंजल योग सूत्र विभूतिपाद कायाकाशयो संबंध संयमान लघुतूल समापत्ति चाकाश गमनमाली शरीर और आकाश के संबंध में चित्त संयम करने से और रुई आदि हल्की वस्तु में संयम करने से योगी आकाश में गमन कर सकते हैं आकाश ही इस शरीर का उपादान है आकाश ने ही एक प्रकार से विकृत होकर इस शरीर का रूप धारण किया है यदि योगी शरीर के उपादान भूत उस आकाश धातु में संयम का प्रयोग करें तो वे आकाश के समान हल्के हो जाते हैं और जहां इच्छा हो वायु में से होकर जा सकते हैं ऐसा ही दूसरे के संबंध में भी है बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा तथा प्रकाशावरण क्षय चवालीस शरीर से बाहर मन की जो यथार्थ वृत्ति अर्थात मन की धारणा है उसका नाम है महाविदेहा उसमें संयम का प्रयोग करने से प्रकाश का जो आवरण है वह नष्ट हो जाता है अज्ञानवश मन सोचता है कि वह इस देह में से कार्य कर रहा है यदि मन सर्वव्यापी हो तो हम केवल एक ही प्रकार के स्नायुओं द्वारा क्यों आबद्ध रहेंगे इस अहम को एक ही शरीर में सीमाबद्ध करके क्यों रखेंगे ऐसा करने का तो कोई कारण नहीं दिखता योगी अपने इस अहम भाव को जहाँ कहीं इच्छा हो वहीं अनुभव करना चाहते हैं अहम भाव के चले जाने पर इस देह में जो मानसिक वृत्ति प्रवाह जागृत होता है उसे अकल्पिता वृत्ति या महाविदेह कहते हैं जब वे उसमें संयम करने में सफल होते हैं तब प्रकाश के सारे आवरण नष्ट हो जाते हैं और समस्त अंधकार एवं अज्ञान नष्ट हो जाने के कारण सब कुछ उन्हें चैतन्यमय प्रतीत होता है स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद्भ भूत जय पैंतालीस भूतों की स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व इन पांच प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है योगी समस्त भूतों में संयम करते हैं पहले स्थूल भूत में और फिर उसके बाद उसकी अन्य सूक्ष्म अवस्थाओं में संयत करते हैं बौद्धों के एक संप्रदाय में यह संयम विशेष रूप से प्रचलित है वे मिट्टी का एक लौंदा लेकर उसमें संयम का प्रयोग करते हैं फिर क्रमशः वह जिन सब सूक्ष्म भूतों से निर्मित हुआ है उन्हें देखना शुरू करते हैं जब वे उसकी समस्त सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं तब वे उस भूत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ऐसा ही अन्य सब भूतों के बारे में भी समझना चाहिए जोगी सभी पर जय प्राप्त कर सकते हैं